संत मोह बिल्ली के समान था अद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे इसी बीच में महर्षि अगस्त अंजन पर्वत पर आए अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा तुम दो वर मांगो वे बोलीं मुनीश्वर हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों तथास्तु कहकर मुनि अगस्त दक्षिण दिशा में चले गए कुछ काल के बाद अंजना वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और के गर्व से के अंश से का राजा अद्र उत्पन्न हुआ इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने कृत देवताओं से कहा हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें इसे आप दोनों बताएं तब भगवान वायु और निरृति ने कहा गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा यौं कहकर वे दोनों वहीं अंतर्धान हो गए तब पिषाच रूपधारी अद्र ने अपने भाई हनुमान को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में नहलाया इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए तब से वह पैशाच और आंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वह समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है ब्रह्मगिरि से 53 योजन पूरब की ओर मर्जार तीर्थ है मर्जार तीर्थ से आगे हनुमान तीर्थ और विशाखप तीर्थ है उसके आगे भेणा संगम तीर्थ बताया गया है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा शुधा तीर्थ और अहल्या संगम तीर्थ का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं नारद अब शुधा तीर्थ का वर्णन करता हूं एकाग्र चित्त होकर सुनो वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है पूर्व काल में कणव नाम से एक प्रसिद्ध ऋषि थे वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे महर्षि कणव भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर भूमा करते थे एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था अपने को छुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कण्व का मन बिरक्ति से भर गया वे सोचने लगे गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूं बराबर वाले के पास याचना करना कदाह के उचित नहीं है अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूं और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूंगा इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगूं ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गंगा जी के तट पर आए और स्नान करके पवित्र और संयत चित्त हो शासन पर बैठकर गौतमी गंगा और शुधा देवी की स्तुति करने लगे कणव बोले भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली शुधा देवी तुमको भी नमस्कार है महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी तुम्हें नमस्कार है तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई शुधा देवी तुम्हे भी नमस्कार है देवी तुम ही पुण्य आत्माओं के लिए शांत रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और सुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो कल्याण कारिणी देवी तुम्हें नमस्कार है पापों का दमन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है भगवती शांतिकारी तुम्हे नमस्कार है दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है कण्व के इस प्रकार प्रस्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी शुधा की भयानक मूर्ति द्विज श्रेष्ठ कण्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा देवी गोदावरी तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलकारी हो सुबह ब्राह्मी माहेश्वरी वैष्णवी और त्रयंबका ये सब तुम्हारे ही नाम हैं तुम्हें नमस्कार है भगवान त्रयंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी तुम सात धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में जा मिलती हो तुम्हें नमस्कार है शुधा देवी तुम समस्त पापीयों के लिए पापमई दुखमई और लोभमई हो धर्म अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो तुम्हें बारंबार नमस्कार है कण्व का यह वचन सुनकर गंगा और शुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुईं और बोली सुव्रत तुम मनोवांछित वर मांगो तब कण्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा देवी मुझे मन के अनुकूल भोग वैभव आय धन और मोक्ष प्रदान कीजिए गंगा से यूं कहकर दुजस रेष्ट कणव ने सुधा देवी से कहा शुधे तुम तृष्णा एवं दरिद्रता रूपिणी अत्यंत पापमयी और रूक्ष स्वभाव वाली हो मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहां तुम कभी ना रहना जो सुधातुर मनुष्य इस, इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करें उनके दारिद्र्य और दुख का नाश हो जाए जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान दान और जब आदि करें वे धन संपत्ति के भागी हों जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्त्रोत्र का पाठ करें उसे दरिद्रता और दुख से भी भय न हो एवमस्तु कह कर गंगा और क्षुधा दोनों अपने-अपने स्थान को चली गईं तब से उस तीर्थ के तीन नाम हो गए काणव तीर्थ गंगा तीर्थ और क्षुधा तीर्थ नारद वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है गोदावरी में अहल्या संगम नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है मुनि श्रेष्ठ उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृतांत सुनो पूर्व काल की बात है मैंने अत्यंत कुतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी उसके सब अंग बड़े मनोहर और रूप और गुणों से संपन्न थे उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ तपस्वी बुद्धिमान समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा मुनि श्रेष्ठ जब तक यह युवती न हो जाए तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना युवा अवस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना यूं कह कर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे उन्होंने विधिपूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और ज्योति होने पर उसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था अहल्या को देखकर इंद्र अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी-बारी से मेरे पास आए और कहने लगे सुरेशर यह कन्या मुझे दे दीजिए इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था महर्षि गौतम की महत्ता गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ मैंने सोचा यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं अतः उन्हीं को दूंगा ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहां उपस्थित हो जाए दूसरे किसी को नहीं मिलेगी मेरी बात सुनकर सब देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी परदक्षिणा की